श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जाम्बती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए इससे कौरवों का बड़ा क्रोध हुआ वे बोले यह बालक बहुत झीठ है देखो तो सही इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया वह तो इसे चाहती भी नहीं। अतः इस झीठ को पकड़कर बांध लो यदि यदवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ देंगे? वे लोग हमारी ही कृपा से हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे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 कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी पीछा कर रहे हैं तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरवीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुँचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रह गए खड़ा रह इस तरह ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे परीक्षित यजुनंदन साम्ब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 और एक एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा सांब के इस अद्भुत हस्तलाभों को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्तकंड से उनकी प्रशंसा करने लगे इसके बाद उन छहों वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया चार वीरों ने एक एक बाण से उनके चार घोड़ों को मारा एक ने सारथी को और एक ने सांब का धनुष काट डाला इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए परीक्षित नारद जी से यह समाचार सुनकर यदवंशियों को बड़ा क्रोध आया वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे बलराम जी कलह प्रधान कलियुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं उन्होंने कुरुवंशियों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 एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र धिस्पितामह द्रोणाचार्य बाल्घिक और दुर्योधन की विधिपूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर